सावधान होकर के अपनी स्थिति को ठीक रखते हुए ईश्वर के प्रति अपने हृदय में सच्ची भक्ति की भावना रख करके हम मंत्र का पाठ करेंगे ओम सहना नौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीतमस्त मिदिषा ओम शांति शांति शांति कल एक दो प्रश्न कुछ साधकों ने मेरे पास भेजे थे सरूपा जी माधुरी जी ने एक प्रश्न लिखकर के भेजा है जब आपने संध्या के अर्थों में बताया कि ईश्वर ने पूर्व की भांति सृष्टि की रचना की है ठीक है तो ये प्रश्न मन में आया कि अगर ईश्वर पहले ही चाहते थे कि हम आत्माओं का भला हो तो पहली बार ही इस सृष्टि को क्यों बनाया पहली बात तो ईश्वर हमेशा ही जीवात्माओं को कल्याण की दृष्टि से ही देखता है उनके कल्याण की ही बात सोचता है उनके कल्याण के लिए ही वेदों की शिक्षा ऋषियों के हृदय के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई तो ये जो कहा है कि अगर ईश्वर पहले ही चाहते कि हम आत्माओं का भला हो तो पहली बारी इस सृष्टि को क्यों बनाया पहली बार सृष्टि को कभी बनाया ही नहीं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहली बार सृष्टि को ईश्वर बनाता ही नहीं है कोई ऐसा कह सकता है आप में से कि नहीं ईश्वर ने इससे पहले सृष्टि कभी नहीं बनाई पहली बार बनाई बस इससे पहले सृष्टि थी ही नहीं तो कभी पहली बार होता ही नहीं है पहली बार सृष्टि बनाता ही नहीं है इसलिए सृष्टि को कहा कि ये जो प्रवाह है नदी का जैसे नदी कभी सूखती है कभी बह निकलती है कभी फिर सुख जाती है कभी फिर बह निकलती है कभी दिन के बाद रात रात के बाद दिन जैसे ये प्रवाह से अनादि है तो ऐसे ही सृष्टि का जन्म सृष्टि का ठहराव और सृष्टि की प्रलय ये भी प्रवाह से अनादि है ये ईश्वर जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार उनको खुद देने के लिए बार बार बनाता रहता है बिगाड़ता रहता है बनाता रहता है बिगाड़ता रहता है तो इसलिए प्रश्न ही कभी नहीं उठेगा कि सबसे पहली बार सृष्टि कब बनाई परमात्मा ने पहली बार इसमें होएगा ही नहीं पहली बार तो होगा लेकिन सबसे पहली बार कब बनाई ये प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता तो आपने जो लिखा है कि अगर इस पर पहले ही चाहते हैं कि हम महात्मा को बला हो तो पहली बार इस सृष्टि को क्यू बनाया तो पहली बार तो बनाया ही नहीं वो बनाता चला आ रहा है बार बार बनाता चला आ रहा है हम सृष्टि हम सृष्टि बनाने के लिए उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हैं? जब ये जन्म मृत्यु का चक्र भी उन्होंने बनाया है तो जन्म मृत्यु का चक्र उसने तो नहीं बनाया वो हमने बनाया है हम बार बार कर्म करते हैं शुभ करते हैं अशुभ कर्म करते हैं तो सृष्टि में जन्म और मरण का चक्र मैं चलाया है, हमने चलाया है कि उसने चलाया उसने क्यों चलाया है? वो जीवात्मा को दुख देना थोड़ी चाहेगा जीवात्मा को दुख देने में से कोई आनंद थोड़ी आता है तो जन्म और मृत्यु का चक्र हमने ही चलाया है परमात्मा ने नहीं चलाया क्यूँकी हम फिर प्रार्थना भी करते है कि असुस्तो मां सदगमय तमसो माँ ज्योतिगमय मृत्यु मृतंगमय अमृत स्वरूप प्रभो मुझे मृत्यु से छुड़ा करके अमृत की ओर ले चलो अगर वही हमें जन्म मरण चक्र में और इस झंझट में हमें उसने बांध दिया है तो फिर हम उससे छुड़ाने की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं अगर उसने ही हमें बांधा है तो उसने बाँधा है तो फिर हमारी प्रार्थना ही निष्फल हो जाएगी नहीं हम खुद ही इस सृष्टि के बंधनों से बनते हैं और हम अपनी साधना से ध्यान से तप से मोक्ष के साधनों से हम इन सृष्टि के बंधनों से छूट भी जाते हैं दूसरा ये कहा कि सृष्टि बनाने के लिए उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हैं? कृतज्ञ इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर हमें जन्म देकर के बार बार अवसर प्रदान करता है अपने सुधार करने का अब सुधर जाओ अब सुधर जाओ अब सुधर जाओ अब सुधर जाओ पर हम ऐसे हैं कि हम सुधरते ही नहीं हम नहीं सुधरते हैं तो इसमें ईश्वर का क्या दोस्त ईश्वर ने संविधान दे दिया ईश्वर ने वेदों की शिक्षा दे दी ईश्वर ने हमें विद्वानों का संपर्क करा दिया और इसके बावजूद भी अगर हम गलतियां पर गलतियां करने के लिए अपनी आदत से मजबूर हैं तो ईश्वर क्या करें कसाई जब पहली बार कसाई का बच्चा कहे कसाई का बच्चा जब पहली बार किसी पशु को काटता है तो हाथ कापते हैं कसाई के भी हाथ कापे होंगे कभी पहली बार जब कोई गलत कर्म किया जाता है हालांकि पहली बार इसमें भी नहीं है लेकिन संस्कार कम हो जाते हैं भूल जाते हैं हम पिछली बातें तो कसाई का बच्चा जब पहली बार किसी पशु को बकरे को या किसी काटता है तो मन में आता है कि गलत काम है उसका हाथ काटता है छुटा नहीं चलता है डरता है लेकिन पिता कहता है कि नहीं ये हमारा पुस्तैनी धंधा है ये तो करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे हिम्मत कर के काटता काटता काटता ऐसा होता है कि फिर उसे ईश्वर की आवाज सुनाई बंद हो जाती अब उसको कुछ नहीं अब तो वो गाजर मूलिक काट देता है जैसे हम मूली काट देते हैं इसे वो बकरा काट देते हैं हमारे हिंदू भी काट देते हैं हिंदू कौन से कम है ये भी बकरा बकरा काट देना है तो कहने मतलब ये है कि ईश्वर हमें बार बार सुधार का अवसर देता है हम उस अवसर को खो देते हैं तो इसलिए हम ईश्वर के कृतज्ञ है कि अब हमें बार बार अवसर देकर के हमें सुधारने के लिए बार बार हमें शिक्षा दे रहा है प्रेरणा दे रहा है नई नए नए नए नए कर्मों की समझ दे रहा है नए नए अनुभव दे रहा है नया नया चिंतन दे रहा है ताकि कभी तो हम सुधरे तो इस दृष्टि से ये जो है ईश्वर के हम कृतज्ञ है और ये जन्म मरण का जो चक्र है वो हम ही चला रहे हैं ईश्वर ने हमारे लिए हमसे द्वेष करके या हमें आ, कोई आ, मतलब मुसीबत में डालने के लिए जन्म मरण चक्र चला दिया हो ऐसा नहीं है आगे कहते हैं कि ये तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है रमेश जी ने लिखा है कि पहले पर्ची में गलती से पूरी संध्या के मतों मंत्रों का बोलने को लिख दिया था आचार्य करमवीर जी ने पूरी संध्या बुलवा दी है तो कृपया पूरी संध्या नहीं बोलेंगे नहीं बोलने का अनुरोध तो पहली घबरा के पूरी संध्या ना बुलवा दें तो मुश्किल हो जाएगी तो पूरी संध्या नहीं बुलवाएंगे पर जितनी है उतनी तो बुलवाए तो अपने आज तीन या चार मंत्र बचे तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इन तीन चार मंत्रों का पाठ कर लेते हैं और उसके बाद अगर अपने पास समय बचता है तो फिर संक्षिप्त से उन पर विचार कर लेंगे तो कल हम चित्रम देवानंद तक पहुंच गए थे और इसके बाद एक उपस्थान मंत्र और बच रहा है ये मंत्र भी लंबा है तो थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे और थोड़ा मैं बोलूंगा तो पहले मैं बोलता हूँ फिर उसके पीछे फिर आप उसकी आवृत्ति करें जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक भी देख सकते हैं और नहीं तो सुन करके बोले ओम तच चक्ष देवितम पुरस्ताचो क्रमु चरात बोलिए ओम तच अक्षे सुनिए पहले सुनिए ध्यान से फिर उसको बोलेंगे ओम, तच्चक्ष। ओम क्षुर्देविस्ताचुक्रमोचरा चुक्रमोचरा पशेम शरद शतम जीवे मरद शतम श्रम शरद शतम इतना ही बोलिए जीवे मतम सुनुयाम शरद शतम माम शरद शतम दीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता अब मैं पूरा मंत्र बोलूंगा और मेरे पीछे फिर आप बोलना मेरी समाप्ति के बाद ओम तचुर्देव हितम पुरास्ता छुक्रमुच्चरा पशेम शरद शत जीवेम शरद शत तृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शत दीना श्याम शरद शत भूयश्च शरद शता बोलिए तचक्षुर्देव तम पुरास्ताचो क्रमुचर पशेम शरदशत जीवेम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम दीना श्याम शरद शत भूयश्च शरद शे बाद गायत्री मंत्र है ओ भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरी भर्गो देवस्मही धियो यो न प्रचोदया इससे अगला है समर्पण मंत्र हे ईश्वर दया निधि वाला मंत्र है बोलेंगे हे ईश्वर दया निधि भावत अनेना, अनेना। जपो आदि कर्मणा धर्मार्थ काम अंतिम ृपया अनना जपोपाससनादिक धर्मकामोक्षाण सद्याभविन्न न ओ नम श नम शंकर मयस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय चा, चा? चा? चा? श्य। श्य। चा? चा? चा? शांति शांति शांति शांति अंतिम मंत्र को पूरा बोलेंगे और फिर आप लोग उसको दोहराएंगे ओम नम शं भवाय चमयो भवाय च नम शंकर चमयस्कराय च नम शिवाय चिवतराय च ओ शांति शांति शांति हा अब बोलिए ओ नमच नमः चम शंकर च शिवाय च शिव शांति शांति शांति अब थोड़ा थोड़ा इन मंत्रों पे विचार कर लेते हैं। उपस्थान मंत्र का जो तीसरा मंत्र है इसमें ईश्वर के कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है और उस कार्य के वर्णन से हम इस मंत्र से क्या शिक्षा ले सकते हैं ये बात भी इसमें कही गई है तो सबसे पहले इसमें कहा गया है चित्रम चित्रम का मतलब कि ईश्वर की जो सृष्टि है बहुत आश्चर्यजनक है अगर इसमें हम वी उपसर्ग जोड़ दे तो हो जाएगा विचित्र ईश्वर की बनाई हुई जो दुनिया है ये बहुत विचित्र प्रकार के रूपों वाली है विचित्र प्रकार के लोग कर्म कर रहे हैं हम जिन कर्मों को करने की स्वप्न में भी नहीं सोच सकते उन कर्मों को लोग भी कर रहे हैं हमें पता हो या ना हो इसलिए इसमें कहा गया है कि ईश्वर की सृष्टि तो विचित्र है ही तरह तरह के रूप रंग पशु पक्षी नदियां झीलें, सागर पर्वत ना जाने कितने तरह के विभिन्न प्रकार के इसमें चमत्कार है विभिन्न प्रकार के इसमें जीव जंतु हैं, तो अगर इन सबको हमें देखने का अवसर मिले तो वास्तव में हम आश्चर्य चकत हुए बिना नहीं रहेंगे एक नकली गुलाब का फूल देख करके हम आश्चर्य से भर जाते हैं जैसे कई जगह पर क्या करते हैं कि मंच के सामने वो नकली वो रख देते हैं गमले उनमें गुलाब के फूल कोई सदाबहार का कोई कैसा कोई कैसा लेकिन उनका स्पर्श करके देखिए तो स्पर्श करने में जो असली फूल जैसा स्पर्श का जो अनुभव होता है व्यक्ति को वो उस नकली फूल में स्पर्श जैसा अनुभव नहीं होगा सदाबहार असली फूल असली होता है गुलाब के फूल के पास जाएंगे तो उसकी सुगंधी मिलेगी और उन प्लास्टिक के गुलाब के फूल के पास जाओ और नाक में सूंगो प्लास्टिक की दुर्गंध तो जरूर आ जाएगी पर सुगंध तो नहीं आने वाली तो कहते हैं कि भगवान की जो सृष्टि है वो बड़ी विचित्र है और बड़ी शिक्षा प्रद है लेकिन फिर भी जैसे ईश्वर विचित्र है वैसे ही उस उसका संसार भी उसके जो लोग हैं उसकी जो बनाई हुई प्रजा है वो भी चित्र विचित्र कर्म करते हैं इसलिए वो फिर इनके चित्र विचित्र फल भी देता है कैसे विचित्र चित्र विचित्र कर्म कर्म करते हैं आपको शायद जानकारी हो जापान में बच्चों के भ्रूणों की बिक्री होती है जापान में बच्चों के भ्रूणों की शिशुओं के भ्रूणों की बिक्री होती है, उनके पैसे लगते हैं। भ्रूण तो सब समझते हैं ना और उसको खाते हैं। आप हम कल्पना कर सकते हैं, और वो कौन है महात्मा बुद्ध के अनुयाई है जो किसी पशु को जा, की जान बचाने के लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे उनके अनुयायी भ्रूड़ों को खा रहे हैं। एक भी घर आपको शायद ही कोई अपवाद रूप में मिल जाए तो मिल जाए नहीं तो सौ प्रतिशत मांसाहारी लोग मिलेंगे आपको और उनकी बड़ी रोचक घटना है वो कहते हैं कि देखो उनसे कोई पूछता है कि तुम पशु को मारते हो महात्मा बुद्ध ने तो मना किया था तो कहते कि हम मारते कहा हैं तो फिर क्या करते हैं बोले हम पशु को पहाड़ पे ले जाते हैं गाय है या और कोई पशु है और उसको धक्का देके गिरा देते हैं वो मर जाता है और हम उसको खा लेते हैं तो हमने थोड़ी मारा देखिए आप क्या तर्क दिया है तो ईश्वर के के संसार में रहने वाले जीव भी बड़े विचित्र कर्म करते हैं और ईश्वर ही बड़ा विचित्र फिर उनको तरह तरह की योनिया भी देता है ऐसी ऐसी योनिया है हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि चौरासी लाख योनिया है लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं है किसी ने गिनी थोड़े ना है या के कहे लाख प्रकार की ओनिया इनमें भी संशय है की चौरासी लाख प्रकार की योनियों की गणना किसने की है तो असंख्य होनी है और कैसी कैसी होनिया हैं उनके खाद्य पदार्थ उनका खाना पीना रहना सोना कैसा है हम कल्पनाएं नहीं कर सकते तो कहते हैं कि ईश्वर की जो सृष्टि है वो विचित्र है और वो कैसा है कहते है कि आप दयावा पृथ्वी अंतरिक्ष वो ईश्वर जो है उसने द्यूलोक दयावा द्यूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक इन तीनों को उसने घेरा हुआ है घेरा हुआ मतलब इनको उसने बस में किया हुआ है इन सभी लोक लोकलोकांतरों की बागडोर जो है वो उसके हाथ में है जैसे कठपुतलियों की बागडोर उस कठपुतली के नचाने वाले के हाथ में होती है और वो जैसे चाहे वैसे उनको नचाता है आप लोगों में से किसी ने देखा होगा कठपुतली का नाच वो जैसे चाहता है वैसे न है तो ऐसे ही इस संसार के नियमों की और जीवात्मा के कर्मों के फलों की जो बागडोर है और और जो उसका वर्चस्व है वो ईश्वर ने अपने हाथ में लिया हुआ है अगर लोगों को कर्मों के फल मिलने का अंदर से भय निकल जाए कर्मों का फल तो मिलना नहीं है जैसे आज आप देखते हैं कि कोई सरकार है और किसी सरकार की पार्टी के किसी नेता को अगर ये भय ना हो कि न्यायालय अपना है लोग अपने हैं तो कोई हम कुछ भी करें हमारे ऊपर कौन बैठा है दंड देने के लिए वो खुलेआम करता है और कुछ भी नहीं कर पाता आदमी रोने के सिवाय या फिर आस्तिक होगा तो भगवान को कहेगा हे भगवान इसको संभाल इसको सदबुद्धि दे ये प्रार्थना करेगा तो कहते हैं कि उसने प्रकृति के नियमों को अपने नियमों को इस तरह से जीवात्माओं के कर्मों के हिसाब से बनाया हुआ है कि जैसे ही जीवात्मा कर्म करता है वैसे ही वो परमात्मा के पास में बंध जाता है तो कहते हैं कि वो चारों ओर थे द्व्यूलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोग को घेरे हुए है और क्या कर रहा है घेर करके कहते हैं कि सूर्य आत्मा जगतस सच स्वाह और उस ईश्वर ने इस जगत को एक तो वो जगत जो चल फिर रहा है जंगम जगत जिसको कहते हैं चेतन जगत और तस्थ स्थावर स्थावर जगत इन दोनों जगतों को उसने क्या किया है इन दोनों जगतों का सूर्य वो प्रकाशक है और आत्मा और इनका आधार है यानी जड़ और चेतन जगत का हालांकि पहले कह, दी, कह दिया है कि दयावा पृथ्वी अंतरिक्ष इन सब का उसने नियमन किया हुआ लेकिन फिर भी उस बात को खोलते हुए आगे कह रहे हैं कि, कि किसी कोई संशया ना हो जाए इसलिए वो जड़ और चेतन जगत जितना भी हमें दिखाई देता है जितना हमें दिखाई नहीं देता कुछ ऐसी चीजें है जो हमें दिखाई नहीं देती हमारी आंख एक सीमा तक ही देख सकती है उसके आगे नहीं देख सकती कान एक सीमा तक ही सुन सकते हैं, उसके आगे नहीं सुन सकते अच्छा भगवान ने ये अच्छा किया या बुरा किया कि आँख एक सीमा तक देख सकती हो कान एक सीमा तक सुन सकता हो जीव एक सीमा तक स्वाद का अनुभव ले सकती हो अच्छा किया बुरा किया अच्छा किया क्योंकि अगर कान की सीमा सुनने की इतनी होती इतनी होती तो हमें नींद आनी मुश्किल हो जाती इसलिए कईयों को जब कान खराब हो जाते है ना तो वो कहते है जी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और कहते है जी कानों में चक्की सी चलती है तो डॉक्टर कहता है आटा तो कहीं निकलता नहीं दिखाई देता है तो तो मजाक की बात है मतलब उनके कानों में सोने के समय भी इतनी आवाज होती रहती है जैसे इंजन चलता है धक धक धक धक धक धक धक ऐसे इंजन चलता है वो तो क्या कोई ना कोई खराबी ऐसी आ जाती है इसके कारण से रात में नींद नहीं आती और महाशा एक संकेत कर रहे हैं जैसे हम इं उगलियों तो अंदर देखे कैसी धड़ धड़ धड़ धड़ की आवाज आती रहती है ऐसे कानों को उंगली बंद करें तो कहते हैं कि परमात्मा ने जो जड़ चेतन जगत का आधार जो है उसने हमारे शरीर की रचना भी बहुत व्यवस्थित ढंग से और इस शरीर को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए और इस शरीर को सुख देने के लिए की है और कहते हैं वो देवानाम उदगा अनिकम और विद्वान लोग उसकी संगति करते हैं जो विद्वान लोग हैं वो उसकी संगति में बैठ करके उसका सुख लेते हैं। में बैठ करके जैसे कुसंगति का दुख भोगता है व्यक्ति, कुसंगति में बैठ करके कभी चैन नहीं पा सकता व्यक्ति उसको कोई ना कोई शांति लगी रहेगी ऐसे ही सुसंगति में बैठ करके और सबसे बड़ी सुसंगति हमको कहा मिलेगी तो कहते हैं देवानाम विद्वानों की संगति में बैठ करके हम अपने खोए हुए स्वास्थ्य को हम अपने खोए हुए जो भी हमारे ऐसे कुछ कुछ हमारे ऐसे पदार्थ खो गए हैं जिनका कि हमें दुख है तो कहते हैं विद्वानों की संगति में बैठ करके हम उन सब दुखों से उबर सकते हैं तो इसलिए कहा कि परमात्मा जो है देवानाम उद्गात वो परमात्माओं के समीप है या यूं कह सकते हैं कि विद्वानों के समीप परमात्मा है तो देव लोग जो है वो परमात्मा की संगति करते हैं विद्वान लोग जल्दी उसकी निकटता को प्राप्त करते हैं सामान्य लोग उसकी निकटता प्राप्त करने में समय लगता है और कहते हैं अनिकम अनिकम किस कहने है? सेना को पांडवा नीकम गीता में आया है दृष्टवातु दिश्टवा, पांडवानीकम दुर्योधन द्युधन द्युधन द्युधन तथा ऐसे कुछ आया कि पांडवों की सेना को देकर के दुर्योधन ने कहा तो वहां अनिकम श का प्रोग हुआ है तो अनिकम का मतलब है सेना तो हमारी सेना भी है हमारी एक तो यही बहुत बड़ी सेना है कर्मेंद्रियों की सेना है पांच और पांच कर्मेंद्रिया हैं इनकी इनको नियंत्रण में रखने के लिए हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है हाथ हमारा गलत जगह ना चला जाए आंख गलत जगह ना चला जाए आंखों में कोई अशुद्ध भावना ना आ जाए मन कहीं गलत रास्ते को ना पकड़ ले मन कहीं ऐसी चीज में ना घुस जाए जिससे समाज में हमारा हो जाए कितनी चौकसी हमें रखनी पड़ती है तो ये दस इंद्रियां ही हमारे बस में नहीं आ रही हैं, ये सेना कोई छोटी सेना है और इन दस इंद्रियों के माध्यम से ही हम बाहर और अंदर अपने चरित्र का या तो निर्माण करते रहते हैं या विध्वंस करते रहते हैं हम इन दस जान कर्मेन्द्रियों के द्वारा और यूं कहें मन इन ग्यारह योद्धाओं के द्वारा या तो हम इनसे परास्त होते हैं और परास्त का मतलब है विनाश या हम इन पर विजय प्राप्त करके अपनी इच्छा इच्छानुसार सुख बोखते आपदाम कथिता पंथा इंद्रिया नाम असयम किसी विद्वान ने लिखा ये आपदाम कथिता पंथा इंद्रिया नाम इंद्रियों के जो असयम का मार्ग है वो हमें संकट में डालता है वो हमें मुसीबतों की ओर ले जाता है आपदाम कथिता पंथा इंद्रिया तया तया संपदा मार्गो ये निष्ठम तेन गम्यता तज संपदा मार्गो उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर हमें एक आनंद का एक संपदा का एक विभूति का मार्ग प्राप्त हो जाता है ये निष्ठम तेन कहते हैं आपको जो अच्छा लगे उस पर चलिए अब ये छूट दे दी हमें कि असयम का मार्ग विपत्तियों का रास्ता है और उन पर विजय करने का उनको इंद्रियों को अपने बसीभूत रखने का अपने नियंत्रण रखने का मार्ग आनंद का मार्ग है ये निष्ठम तेन जो आपको अच्छा लगे वो करिए तो कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो विद्वानों के समीप है और इस सेना कौन सी है आप सब समझते हैं केवल मैं बता देता हूँ शब्दों में ये काम क्रोध ईर्ष्या छल कपट धोखा धड़ी मारना काटना ये दुनिया भर के कुकर्म हैं हम कई बार भूल से सब कर लेते हैं तो इस, इस सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता का अनुभव होता है जो हमारी इस सेना को नष्ट कर सके हमें इनके विध्वंस से बचा सके हम सुरक्षित रह सके जैसे एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाता है तो सुरक्षा कवच पहनता है पहले के राजा महाराजा लोग अगर आपको देखना है तो जयपुर के उसमें म्यूजियम में जाकर देखिए वो सिर पर कवच पहनते हैं यहाँ कवच पहनते हैं अंदर जैकेट पहनते हैं कि कम से कम अगर यहाँ तलवार लगती है तब सुरक्षा हो जाती है और यहाँ अगर तलवार लगते सुरक्षा हो जाती है यहाँ तलवार लगते सुरक्षा हो जाती है तो जैसे एक योद्धा सुरक्षा कवच पहन करके और वो जाता है युद्ध क्षेत्र में तो वो निश्चिंत होकर के लड़ता है ऐसे ही ये संसार जो है कुरुक्षेत्र है और इसमें हम सबको योद्धा बन करके ही लड़ना चाहिए और योद्धा वो सुरक्षा कवच क्या है वो सुरक्षा कवच हमारा परमात्मा है उस सुरक्षा कवच रूपी परमात्मा को धारण करने से हम हम इस संसार के युद्ध में निश्चिंत होकर के अपनी साधना अपना ध्यान और अपना संघर्ष आराम से कर सकते तो वो हमारी सेना को नष्ट करने में सक्षम है इसलिए उसको अनिगम कहा चक्षुर मित्र से और कहते हैं कि वो जो है सब जगत का चक्षु है आंख है सबको देखता है हमारी आंखें केवल कुछ दूर तक ही देखती हैं हमारी आंखें आगे देखती हैं पर पीछे नहीं देखती हाँ ये अलग बात है कि परमात्मा पीछे भी दो आंख दे देता तो शायद हम पीछे भी देख लेते पर हमें पीछे तो कोई आंख दी नहीं हम चाहे कि हम अपनी पीठ को देख लेख लें। लेंगे दूसरा हमें अपनी आंख से मेरी पीठ को देख करके बता सकता है कि मेरी पीठ है पर स्वयं तो मैं अपनी पीठ को नहीं देख सकता अनुमान लगाता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करके मेरी पीठ है तो हम तो केवल एक छोटी सी दृष्टि रखते हैं सामने ही देख पाते हैं थोड़ा दाएं बाएं देख लेते हैं और वो भी आंख अगर हमारे किसी गलती कारण से खराब होगी तो उससे भी हम देखने से भी चले जाते लेकिन परमात्मा की कोई आंख कभी बंदी नहीं होती परमात्मा की आंख सदा खुली रहती है और वो सब तरफ से हमारे ऊपर एक दृष्टि रखता है इसलिए नहीं कि बस कि हमको कोई दंड देने की उद्दत है वो ये दृष्टि रखता है कि आप सही दिशा में कदम आपके पढ़ने चाहिए और वो हर समय लज्जा शंका भय देता रहता है हम सुने ना सुने वो हमारी मर्जी तो कहते हैं कि वो सबका चक्षु मित्र से वर्ण और वो मित्र का द्रोह रहित मित्र का जो ईश्वर से विद्रोह नहीं करता जो ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देता है प्रेम से प्यार से उसके गीत गाता है उसका ध्यान करता है उसके आनंद में मस्त हो जाता है नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, शराब का नशा तो, तो रात को पीता है आदमी सुबह उतर जाएगा लेकिन ये भक्ति का नशा जिस आदमी को चढ़ जाता है चौबीसो घंटा वो नशा उसको चढ़ा रहता है तो कहते हैं कि इस तरह का जो मित्र भक्त है उसका और वरुण का यानी जो श्रेष्ठ मनुष्य है धर्मात्मा मनुष्य है उसका और अग्नि का इन सब का वो चक्षु है इन सबको प्रकाश करने वाला है और कहते हैं स्वाहा अब स्वाहा का बहुत सुंदर अर्थ है सु आहा सु का मतलब होता है सुंदर आह अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरे उन बोले हुए शब्दों से दूसरे को उद्वेग नहीं होना चाहिए अगर उद्वेग होता है तो वो मेरा बोलना सुन नहीं है स्वाहा जो मेरा है वही मेरा है उसी को मैं अपना कहू दूसरे को मैं अपना ना कहूँ दूसरे की संपत्ति को दूसरे के धन को मैं अपना ना कहूँ स्वाहा अपनी ही संपत्ति को मैं अपना कहू एक दूसरा अर्थ ये फिर है कि जब हम आहुति देते हैं तो स्व यानी हमारी आहुति जो है वो स्वाहा शब्द के साथ पड़े तो इस प्रकार से इन तीन अर्थों को ये स्वास शब्द अपने अंदर समेटे हुए है तो कहते हैं कि और स्वाहा का अर्थ ये भी होता है कि आपकी जो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं मैं हृदय से कर रहा हूं मैं सच्चे हृदय से कर रहा हूं ये नाटकबाजी नहीं चलती ईश्वर के सामने थोड़ी देर चलती लेकिन वो समझ लेता कि ये नाटक कर रहा है भक्ति का और कई बार भीड़ में लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो कुछ लोग कहते देखो क्या नाटक कर रहा है दिखाने के लिए हम कितने भक्त हैं तो नाटक कहीं नहीं करें भले ही पांच मिनट ध्यान करें यहाँ एक घंटा आपको ध्यान कराया जाता है कुछ लोग कहते होंगे भी बहुत लंबा समय है उब जाते हैं बार बार आंख खोल करके भी देख लेते होंगे कहीं तो ऊब जाते हैं कितना इतनी योग्यता नहीं है लेकिन आ, मैं तो कहता हूँ अगर 10 मिनट 15 मिनट भी अगर हमारा आपका ध्यान लग जाता है उसमें हम मस्त हो जाते हैं उस पर इस प्यार से हम भर जाते हैं वो तो 15 मिनट का ही समय हमारे पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी है तो जरूरी नहीं है एक घंटा संध्या करें लेकिन कोई कह सकता है कि आप एक घंटा संध्या का खंडन कर रहे हो मैं खंडन नहीं कर रहा हूं धीरे धीरे योग्यता बढ़ाओ अब पहली कक्षा का बच्चा है दसवीं कक्षा की किताब पढ़ने को उसको दे दो पढ़ेगा क्या पढ़ेगा वो वो कहेगा फेंक देगा मुझे तो समझ में नहीं रहा है पहली कक्षा की किताब उसको चाहिए तो इसमें कहा है कि मैं हृदय से आपको ये जो है इसने से आपको पकारता हूँ और आ, आगे कहते हैक्षतम और वह परमात्मा वही परमात्मा जो इस मंत्र में कहा है पीछे चित्रम देवाना में वही परमात्मा चक्षु जो सबको देखने वाला है देवहितम हितम जो शुभकर्म करने वाले हैं उनका साथ देता है उनके साथ में रहता है उनकी उनकी बुद्धि को ठीक रखता है तो कहते हैं देवहितम हितम वो दिव्य गुणकर्म स्वभाव वालों के लिए वो उनका अपना मित्र के समान है और पुरस्तात कहते हैं वो छुक्रमुचरक वो सृष्टि से पहले भी, भी था और सृष्टि के बाद में भी है शुक्र शुक्र शुक्र जो है वैसे बीज को भी कहते हैं बीज शुक्र को बोलते हैं बीज और शुक्र वैसे शुद्ध स्वरूप को भी बोलते हैं तो वो शुद्ध स्वरूप परमात्मा पहले भी था आज भी हर आगे भी रहेगा फिर कहते हैं पश्चिम शरद शतम पश्चिम शरद शतम पश्चिम बयम हम लोग सौ शरद ऋतुओं तक देखते हैं देखते रहे क्या देखते रहे अब देखेंगे किससे आख से देखते रहे अच्छा किसको देखेंगे एक तो ये अर्थ हो सकता है कि हम आख से संसार को देंगे देखना बुरा नहीं आख से संसार को हम देखते ही हैं, लेकिन स्वामी दयान जी कहते हैं कि देखने का मतलब ये नहीं है देखने का मतलब है कि हम वेद को देखते रहें हम ब्रह्म को देखते रहें हम भगवान का साक्षात्कार करते रहें हम भगवान की सन्निधि को कभी नहीं छोड़े भगवान से दूर कभी न हो क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भगवान से दूर होता है वैसे ही उसके ऊपर विपत्तियों की वर्षा शुरू हो जाती है कभी क्रोध कभी ईर्ष्या कभी खिन्नता कभी ये कभी वो ये अनुभव की बात है जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा रहता है तो उसकी बुद्धि ठिकाने रहती है तो कहते हैं कि पश्यम सर्द हम वेद को पढ़ते रहें, देखना के मत, देखना मतलब थोड़ी, थोड़ी कि जैसे मंदिरों में वो चारों वेद रख देते हैं और देख करके आ जाते हैं तो ये भी एक देखना होता पर इस देखने से क्या फायदा है? रखे रहे वेद हमें वेदों से कहते देखने का मतलब है अच्छी तरह उसको देखो विवेक की आंख से उसको देखो सीखो पढ़ो और उसका अनुभव करो फिर कहते हैं जीवे में शरद सतम और हम सौ शरद ऋतु तक जिये तो शरद ऋतु को ही कहा है लोग कैसा कैसे कहते हैं जी शीत ऋतु नहीं कही वर्षा ऋतु नहीं कहा बसंत ऋतु नहीं कहा जीवे में बसंत ऋतु सतम ऐसे बोल देता शरद ऋतु क्यों कहा तो शरद ऋतु में सबसे अधिक बीमारियां होती है ऐसा बताते हैं हमारे वैध लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि शरद ऋतु जो है वो सबसे बड़ी रोगों की ऋतु है हालांकि सभी ऋतुओं में कोई ना कोई रोग चलता रहता है हर हर ऋतु में हमें सावधानी रखनी होती है लेकिन शरद ऋतु में विशेष सावधानी रखनी होती है एक तो ये भी इसका अर्थ हो, होता है एक है कि शरद ऋतु में आसमान साफ हो जाता है आसमान साफ हो जाता है तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो हमें भी हम वेद का अध्ययन हम ज्ञान के मित्र हम ज्ञान की संगति ऐसे करें कि हमें सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाए तो कहते हैं कि हम सौ वर्ष तक तुझे देखते हुए ही जिए ये देखना अर्थ जीव के साथ भी लगा सकते तुझे देखते हुए ही जिए वेद पढ़ते हुए जिए ईश्वर को देखते हुए जिये और कहते हैं सुनेम शरद शतम और सौ वर्ष तक वेदों को सुनते रहें, वेद वाणियों को सुनते रहें, विद्वानों को उपदेश सुनते रहें, और कहते हैं सुनते ही नहीं रहें, कहते हैं कि शरद सतम प्रब्रवाम, दूसरों को उपदेश भी हम दें, जो हमने सीखा है वेद से जो हमने वेद की शिक्षाओं से हमने लाभ उठाया है वेद के अनेक प्रकार की शिक्षाओं से मुझे लाभ मिला है उन शिक्षाओं को फैलाओ हमारे तथा कथित ब्राह्मणों ने यही यही सबसे बड़ी भूल कर दी उन्होंने कहा कि वेद तो केवल जन्मजात ब्राह्मणों के लिए है जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है उसी के लिए वेद है अब बाकी क्षत्रिय रह गए वैश्य रह गए दूसरे बोले उनके लिए वेद नहीं और आज भी आप देखेंगे कि कई पाठशालाएं आपको राजस्थान में मिल जाएंगी महाराष्ट्र में मिल जाएंगी उनसे पूछो की भाई हमें पढ़ा दोगे वेद या हमारा कोई बच्चा वो कहेंगे तुम्हारा बच्चा जन्म से ब्राह्मण है या नहीं सबसे पहला प्रश्न का यह होता है अगर नहीं है तो हाथ जोड़ेंगे नहीं तो जन्म से ब्राह्मणों को ही वेद सिखाते हैं पढ़ा आज भी ये स्थिति है और इन स्थितियों के कारण से ही आज जो ईसाई मुसलमानों की जो बड़ी संख्या हमें दिखाई देती है ये इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि ब्राह्मणों ने इस प्रकाश को रोके रखा फैलने नहीं दिया और जिस प्रकाश को फैलने ना दिया जाए तो दूसरे फिर टिम टिमाते दिए तैयार हो जाएंगे दूसरे छोटे छोटे दिए टिमटिमाने लगे मत मतांतर तैयार होने लगे कोई ब्रह्मा कुमारी कोई ईसाई कोई मुसलमान कोई सत्ता सौदा कोई फलाना धनान कितने और लोग उनमें बट गए कुछ इधर चले गए कुछ इधर चले गए कुछ उधर चले गए कुछ सब बट गए और भेड़ों की तरह बटे हुए हैं ऐसे बांध दिया है कि इधर सुधर नहीं हो तो ये सब तथा ब्राह्मणों की एक बड़ी भूल के कारण से और यहां ही नहीं और उन्होंने क्या कहा स्त्री सूद्रव ना दिए को वेद नहीं पढ़ना चाहिए सूद्रेद सुन ले तो उसके कान में सीसा डाल दो गरम गरम और स्त्री अगर वेद वेद कह दे तो पता नहीं सूद्र के लिए कहा है या स्त्री के लिए कहा है उसकी जीव भी काट लो। कितना कड़ा दंड इस भगवान ने स्त्री नहीं बनाई है स्त्री हमने बनाई है क्या जब भगवान का सूर्य भगवान का चंद्रमा भगवान की बनाई हुई सृष्टि जब तो सबके लिए है तो वेदों की शिक्षा सबके लिए क्यों नहीं ये पक्षपात क्यों? और इन्हीं इन्हीं के इन्हीं तथाकथित ब्राह्मणों के कारण से हमारे एक बड़ा भाग जो है वो ईसाई मुस्लिम के रूप में आज हमें नजर आता है और कुछ भाई मिलना चाहते हैं तो हमारे कुछ हिंदू भाई यारे भाई कहते हैं, नहीं हम तुम्हें नहीं मिलाएंगे क्योंकि अब तुम मुसलमान हो ईसाई हो उनकी संख्या बढ़ती जाती है और हम घटते जाते हैं परिणाम क्या आएगा परिणाम आप सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है अगर हम नहीं चेते तो कहते हैं कि उस वेद को सबके बीच में ले जाओ सबको दो सबके बीच में इस वेद का प्रकाश फैलाओ तो कहते हैं जो पढ़ा पढ़ाया है उसका उपदेश करें श्रदय शतम आदीना श्याम और हम दीनहीन होकर के ना दिए ना हम किसी के दास हो ना हम किसी को दास, दास करें ना हम किसी के गुलाम बने ना हमारा कोई गुलाम बने दूसरे को गुलाम करना ये भी बुरा है और दूसरे के गुलाम बन जाना ये भी बुरा है तो कहते हैं अदीना हम किसी के गुलाम नहीं बने हम स्वतंत्र हैं हमारा देश स्वतंत्र है और हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में अनगिनत वीरों ने जो आहुतियाँ दी है अनगुनत वीरों ने इस यज्ञ में जो अपनी आहुत्या दी है यातनाएं सहन की है अपने माँ बहन को छोड़ा है अपने घरों को उजाड़ दिया है केवल इसी एक बात के लिए ना कि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाए इसी के लिए तो छोड़ा ना नहीं तो वो चाहते नहीं चाहते तो आराम से जिंदगी जीते रहते सावरकर जैसे भगत सिंह जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने ही महावीर उस यज्ञ में जल गए तिल तिल कर करके कर मर गए तो कहते हैं कि ना हम किसी को गुलाम बनाए और न हम किसी के गुलाम बने और कहते हैं कि भूय से सता और कहते हैं सौ वर्ष ही नहीं जिए सौ वर्ष से आगे भी जिए कुछ लोग तो कहते हैं कि क्या जीना बस इतना ही बहुत है थोड़ा ही जीना बहुत है हालांकि उनका कहना थोड़ा ठीक भी है क्योंकि इतने सारे रोग लग जाते हैं बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है बुद्धि काम नहीं करती है तो अब जीवे में सतम उनके लिए क्या मान्य रखता है वो भगवान उठा ले जितनी जल्दी उठा सके उठा ले ऐसा कई लोग कहते हैं इसीलिए कहा ना अदीना श्याम हम, हम दीनहीन होकर के ये एक ये भी प्रार्थना है कि हम अंतिम समय तक स्वस्थ रहते हुए जिए ठीक है हम बुढ़ापे को नहीं रोक सकते जिएंगे तो ये चीजें आएंगी लेकिन हम कम से कम किसी के पराश्रित ना हो जाएं नहीं तो क्या होता है आजकल के माँ बाप जो है ना ओल्ड हाउस चले जाते है बेचारे मजबूर होकर के भारत में भी ओल्ड हाउस है बहुत सारे वृद्धाश्रम माँ बाप की वो सेवा नहीं करते वो अपना रोज झीक करके वहां चले जाते हैं और वहाँ उनको अपना जैसा तैसा अपना समय निकालते रहते हैं। तो हम किसी के दिन ही ना बने और सौ वर्ष से अधिक जीने की कामना करें और इसका एक प्रमाण वहाँ भी आया है कुरबन वे हैत सौ बरस तक हम जिये पर कैसे निठल्य होकर के नहीं वहां है की खाट पर बैठ जाओ और खाट पे भोजन आ जाए खाट पे पानी आ जाए खाट पे सारा आ जाए वहाँ है कर्माणी कर्माणी कुरबन कर्मों को करते हुए आप सौ वर्ष तक जिये और आप देखेंगे तो रूस में डेढ़ डेढ़ सौ लोग बरस जीते डेढ़ सौ बर्स की आयु तक के लोग आपको वहाँ रूस में मिल सकते हैं मिल जाएंगे तो जिस देश के लोग जितने आलसी होते हैं कर्मठ नहीं होते हैं, उस देशवासियों की आयु उतनी ही कम होती चली जाती है दूसरा फिर खाद्य पदार्थों तो पर भी निर्भर करता है कि हम कैसा खाना खाते हैं कैसे विचार रखते हैं। हमारे मानसिक विचार जितने दूषित होते हैं ना उन दूषित मानसिक विचारों से भी हमारी आयु घटती चली जाती है और हमारे मानसिक विचार जितने स्वस्थ होते हैं आनंद उत्साह प्रेम साहस विवेक धैर्य ये जितने हमारे मात्रा में अधिक होते हैं हमारा जीवन उतना ही स्वस्थ होता चला जाता है और दुर्विचार दुर्भावना जितनी हमारे अंदर अधिक होती उतने ही हम सिकुड़ते चले जाते हैं तो का सौ वर्ष से अधिक हम जिये और गायत्री मंत्र का अर्थ तो आपको स्पष्ट ही है और समर्पण का मतलब होता है कि हे ईश्वर दयानिधे, अब मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है अपना ज्ञान अपना बल अपना शरीर अपना मन अपना ज्ञान कुछ भी मेरा नहीं सब कुछ आपको समर्पित कर दिया समर्पण ये नम्रता का एक प्रतीक है जो समर्पित होता है वो नम्र होगा ही इसलिए ईश्वर का ध्यान अभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता अभिमानी व्यक्ति का तो सिर ही नहीं झुकेगा वो ईश्वर का ध्यान कैसे क्योंकि ईश्वर का ध्यान करने के लिए थोड़ी सज्जनता धारण करनी पड़ती है थोड़ा झुकना पड़ता है नमाशम भाचा और वो तो यूं जा रहा है तो कैसे भक्ति होगी तो कहते हैं कि हे ईश्वर दया निधे हे ईश्वर दया के समुद्र भगवत कृपया अन की कृपा से अनन अनेन के जब उपासना आदि कर्म से जब से ओम के जब से गायत्री के जब से संध्या मंत्र का ध्यान करने से उपासना आदि कर्मों से उपासना प्रार्थना आदि कर्मों से धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म की अर्थ की काम और मोक्ष इन चारों की सिद्धि अर्थात तो इन चारों को प्राप्त करने के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ है केवल खाना पीना भोगने के लिए नहीं हुआ है खाना पीना भोगना तो पशु भी कर लेते है अगर हम वही करने आए हैं और फिर वही करने आ, आएंगे हम अभी हम वही करने आए तो मरने के बाद फिर वही करने आएंगे तो ये तो पशु भी कर रहे हैं फिर पशु में और हम में कोई अंतर नहीं रहा नहीं पशु धर्म अर्थ काम की सिद्धि नहीं कर सकता उसको बुद्धि नहीं तो कहते धर्मांध कामोक्षणाम हे प्रभु हम मनुष्य लोग हम उपासना लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि को सद्या शीघ्र सद्या का मतलब शीघ्र प्राप्त करें और सद्या सिद्धिरभवेना ना हमें शीघ्र सी, सिद्धि प्राप्त हो तो धर्म क्या है यानी न्यायपूर्वक पदार्थों का संग्रह करना न्यायपूर्वक आचरण करना न्यायपूर्वक संतानपन्न करना और साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना ये हमारे चार फल हैं जो मनुष्य रूपी वृक्ष पर ही लगते हैं हमारा हाथ कब पहुंचता है ये अलग बात है हम मनुष्य हैं, वृक्ष के समान हैं हम और इस पर चार फल लगे हुए हैं एक तो धर्म का अर्थ का काम और मोक्ष का अब हमारा हाथ कहाँ तक है धर्म तक है या धर्म को छोड़ दिया है अर्थ पहुंच गए शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ अभी अर्थ पर पहुंचा हुआ है या फिर काम में पहुंचा हुआ है और काम भी कैसा भ्रष्ट काम पे पहुँचा हुआ है तो हमारा दो पर हाथ है एक तो अर्थ पर और काम का धर्म और मोक्ष हमने छोड़ दिया तो इनमें से एक को भी छोड़ने से शेष दो भी बिगड़ जाते हैं इसलिए सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा कहते हैं तथा ईश्वर नमस्कार उसके बाद ईश्वर को नमस्कार करें या इस समर्पण से ईश्वर के आगे झुके समर्पित हो और कहते हैं ओम नमः शम भवाचा तो शम सम कहते हैं सुख को जो सुख को देने वाला ईश्वर है हम उसको नम्रता पूर्वक नमस्कार करते हैं उसको प्रणाम करते हैं मयोभवाचा और जो संसार में सबसे उत्तम सुख का देने वाला है सबसे बढ़िया सुख देने वाला है सबसे बढ़िया से बढ़िया जो सुख हो सकता है वो ईश्वर से मिलता है और कहते हैं कि नमाशंकर शंकरो शंकरोतीति शंकरा और जो अपने भक्तों का अपने अनुयायियों का क्या करता है क्या करता है वो बुरा करता है अच्छा करता है अपने भक्तों के लिए वो अपने हृदय को खोल देता है हालांकि परमात्मा को हृदय होता नहीं है ये अलंकारिक भाषा है अपने अपने भक्तों के लिए अपना हृदय खोल देता है कि आओ मेरे भीतर आओ पर शर्त यही है कि अतिथि को आने से पहले उसके स्वागत की हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए अतिथि आ गए और हम दरवाजे नहीं खोल रहे कैसे चलेगा नहीं चलेगा ना अतिथि के लिए दरवाजा खोलने भावना तो हो आगे कहते हैं कि मयस्कराये चा और कहते हैं कि वो जो परमात्मा है अपने भक्तों के लिए सुकारक है और वो हमें धर्म कार्यो में लगा देता है हमें धर्म कार्य में लगाता है हम यहाँ पर आए हैं तो धर्म कार्य करने के लिए तो यहाँ पे आए हैं तो हमें धर्म कार्य में लगाता है ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए और कहते हैं नमा शिवाचा शिव तराचा और कहते हैं कि जो अत्यंत मंगल है और अत्यंत अत्यंत मंगल स्वरूप है उस परमात्मा को बारमवार हम प्रणाम करते हैं हम नमस्कार करते हैं और हे परमात्मा हम चाहते हैं कि हम आपसे निरंतर निरंतर अपनी आत्मा के अंदर आपका साक्षात्कार करते करते रहे आपका अनुभव करते रहे अपने मन के कलसों को धीरे धीरे करके या अपने मन की जो कलशता है जो गंदगी है आपके संस्पर्श से मेरी हटती रहे इन्हीं कामनाओं के साथ में इन संध्या के मंत्रों की समाप्ति होती है और आप सबने मुझे जो सहयोग दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद